पंचरूपोत्पन्न कहा था है ना? वो पंच रूप कौन कौन थे पक्षवृत्ति सपक्षवृत्ति विपक्ष अवृत्ति अभा तत्व और अब प्रतिपक्ष पंच रूप से उत्पन्न हेतु हमेशा साध करने में समर्थ है इन पांचों किसमें उत्पन्न होना चाहिए वो है अन्य व्यति हेतु में बाकी दोनों में चतुर् ही होगा क्योंकि एक में सपक्ष होता ही नहीं है एक में विपक्ष होता ही नहीं है इसलिए जो उसी हिसाब से समझना है चार चार ही होगा। अत्र पर्वत अग्निमत्व साध्यम ध्रुवत्व हेतु यहां पर्वत का अग्निमत्व तो जो है पर्वत में जो पर्वत रूपी पक्ष के अंदर अग्निमत्व तो साध्य है ध्रुवत्व हेतु तो है और सच की वह अन्यवित्री हेतु है क्यों व्यतिन च व्याप्मत्वय से और व्यति से व्याप्ति वाला होने से तथा तथा अग्निमत्मान्या उनमें भी हमारा कहना है जहां जहां धूमत होता है वहां वहां अग्निमत होता है जैसे कि महानस में होता है व्यापति व्याप्ति महान से धूम अग्नि और अनुय महानस में धूम और अग्नि दोनों का देखने को मिलता है यह व्यतिरिक व्यक्ति है क्यों महारथ में महारदय धूम अग्नि और व्यतिक धूम और अग्नि का व्यतिक मन अभाव विद्यमान रहते हुए देखने को मिलता है इत्रा साधन सामान्य होगा नहीं तो हमें मानस तुम देखा था वहां धूमत् नहीं जाओगे मानसिक तुम जोड़ दोगे फिर तो पर्वत में आपको अनुमिति हो ही नहीं सकेगी इसे नियम ये होता है हमेशा साधन सामान्य व्याप्यम और साध्य सामान्यम व्यापक ये व्यवस्था माननी पड़ती है उसमें भी अन्वय व्याप्ति का लक्षण जैसे भी आप जानते हैं हेतु व्यापक साध्य हेतु का जो व्यापक साध्य है उसका पुनः हेतु में सिद्ध हो जाए हेतु से शुरू करा हेतु में ही टिक जाए इसी का ना, जो है व्याप्ति होता है फिर साध्या भाव व्यापूता वो प्रति साध्या भाव का व्यापक हेतु में आ गया ये व्यरक व्याप्ति होता है इसके बारे में कहा व्यतिरिक व्याप्ति में ऐसा क्रम मानना पड़ता है क्या अन्वय व्याप्ति में जैसा था सिर्फ उसको उल्टा करना है यदि तद अभाव्यापक व्याप्ति में जो व्याप्य कौन है व्याप्य धुमा उसका जो अभाव माना धुमा भाव वो व्यक्त व्याप्ति में क्या हो जाएगा व्यापक रोटी में आ जाएगा और व्यापक जो अनवे व्याप्त व्यापक था व्यापक क्या था वहां वन्य उसका जो भाव मान वन्य भाव वो हो जाएगा व्याप्य व्यापक होगा इसलिए पहले बोला जाता है तरह धुमा इस तरह व्याप्ती बनती है इस विषय में कुमार भट्ट के श्लोक वार्तिक तीन वार्तिक दे रहे हैं एक सौ इक्कीस एक सौ बाईस एक भावो्य से भाव साध्यं व्यापकमिष्यते अन्वे साधन व्याप्त साध्यम व्यापक्यो अथा व्याप्य व्यापक साधना व्याप्य वचनम पूर्व व्यापक तथा परंक्षिता व्या स्फुटी तत्व व्याप्ति व्यापक अभाव ही भाव यो याद व्याप्य और व्यापक इन दोनों का भाव में अन्वय में व्याप्ति में जैसा आपको इष्ट था तयोर अभाव अब उन्नी व्याप्य व्यापक के अभावों को लेना और रखना कैसे तस्मा विपरीत प्रतीये उसका विपरीत रखने पर वो व्यतिरिक हो जाता है अन्वय कौन कहा कैसा है वो भी समझा रहे में साधन व्याप्य है साध्य व्यापक होता है और अब में क्या हुआ? उन्हीं के भाव लो, साधना भाव और साध्य भाव पहले साध्यभाव अन्य अन्य व्याप्ति में व्याप्य और व्यापक साधना और हेतु का जो भाव है वो व्यापक हो जाता है व्यापति वचनम पूर्वम व्याप्ति व्याप्ति का वचन हमेशा व्याप्ति व्याप्ति हो, व्यापक धुमवत्व हेतु हेतु में रखा जाता है। एवं से और व्यतिरेक से दोनों ही प्रकार से हेतु तो में व्यक्ति बन जाती है क्यों बताते हो दोनों व्यक्ति बोलना चाहिए था दोनों व्यक्ति बताना चाहिए न पंचावय वाक्य में मित्र व्यक्ति को बताओ फिर क्यों नहीं बताते हो? वाक्य में पंचाव वाक्य में वाक्य में केवलम केवल क्यों जवाब देते वो एक से भी वहां काम चल जाता है ना दूसरे को ज्ञान हो जाता है दोनों बोलने पर ज्ञान होना है तो दोनों बोलेंगे जब पर दूसरे को बोध कराना हमारा लक्ष्य है पर जब एक से हो जाता है तो उसी से उसी को हम करेंगे जहां जैसे दोनों बोलना पड़ेगा दोनों बोलेंगे जब एक के द्वारा चरितार्थ हो जाता है इसलिए हमने एक ही का प्रयोग किया है पे आवश्यकता प्रश्न उसमें भी अन्वय से बोध कराना आसान होता है वही आवश्यक होता है इसीलिए उसी को प्रदर्शन किया ये नियम है रिजुमार्ग न सिद्ध तो अर्थ साधन योगा रिजु मार्ग मार सिद्ध पदार्थ को वक्र मार्ग सिद्ध करने का प्रयास करना उचित नहीं होता है न तो व्यतिरेक व्याप्त ये समझ के नहीं है वहां पर नहीं बोला गया क्योंकि वाक्य वा, में व्यति नहीं बोला इसका तात्पर्य नहीं है दुवत हितु का व्यतिरिक व्याप्ति ही नहीं होता ऐसी बात नहीं रिजुम मार्ग न सिद्ध तो अर्थस्य वक्र ने साध नहीं होगा जो रिजु मार्ग है सरल मार्ग जैसे मान लो आपके यहां से जाना है कहीं एक होता है रूट सीधा रूट है सीधे सीधे रास्ता है महमेशन जैसे मान लो आप भी समय साफ दिख रहा है आप यहां आराम से पढ़ सकते हैं फिर क्या चलता बाहर जाके धूप में जो है तापते हुए पढ़ने की अभी बाहर धूप में खड़े होकर के पढ़ रहेंगे तप रहा है तो धूप बारह बजे का उसे पढ़ेंगे तो क्या कहा जाएगा वो वक्र मार्ग वक्रे बैठ के सीधे पढ़ रहे यही प्रकार से पढ़ाई हो रही है ये ऋषि पढ़ाई हो गया इसके रास्ते में भी इसी प्रकार से शॉर्टकट सीधा सीधा कोई चीज है फिर क्यों घूम के जाए भाई टेम्पो वाला तो घुमाएगा क्योंकि उसको तो मीटर बढ़ाना है लेकिन आप रास्ता चले तो क्या बोलोगे उसको हे कहा घुमा रहा है फालतू का सीधे चल ये रूट से चल आप बोलते भी नहीं बोलते हो रिजु मार्ग जब आप जानते हैं तो वक्रमार्ग क्यों जाने जाएंगे किसी को आप जानते हैं झूठे मोटे वक्रमार्ग घुमा रहा है पूरा मुंबई दर्शन करा रहा है खेला प्रबुल बनाने के लिए आप जानते हैं इस चीज को? यदि आप का ज्ञान नहीं है नए बार जा रहे तो क्या होगा आप सोचे जो ले जा रहा है वही रिजु मार्ग समझ लो ग यही रूट होगा नहीं तो यही लोक में जैसे शास्त्र में भी ऐसे है? कोई चीज हमें दो शब्द से आसानी से जो हम समझा सकते हैं उसको हम टेढ़े मेढे भाषा प्रयोग करने लग जाएं और आपको और दिमाग में संशय में डाल दें जैसे किसने पूछा मघवा शब्द का अर्थ क्या मघबा मूलम हम बेड़ोजा टीका मूल में क्या था मघवा शब्द का उस उसका पे तो लिखने के लिए टीका में क्या लिख दिया बेड़ोजा और कठिन कर दिया कि आसान कर दिया आपको और ये मघबा शब्द इंद्र तो सारी दुनिया जानती है इंद्र नाम कोई देवता होता है है या नहीं? आपको इंद्र टीका लिख दी जाए तो आसानी से बोध कराता है ये टीका आपको आसान होता है इंद्र। तो इंद्र जो टीका लिख रहा है उस टीका करोगे रिजु मार्ग ही है ये और जब बिड़ोजट टीक है वो टेढ़ा मार्ग वाला है टेढ़ा खोपड़ी है वो कोई बात समझाता तो टेढ़ी भाषा से ही बोला करेगा वो तभी ऐसे टीका लिख रहा हो वो वक्र मार्ग हो गया नहीं। इस प्रकार लोक में में शास्त्र सब जगह आसान होता।, होता है और जिस को जानता नहीं महारथ क्या जानता नहीं वहां सोच महारथ क्या होता है समस्या हो जाएगी प्रसव कौन नहीं जानता रसेगर घर हर आदमी रोटी खाता है तो नहीं जब पैदा हुआ रोटी खाया है रसेगर के अंदर घुसा है अग्नि को देखा है धुआं को देखा है इस दुनिया में ऐसा कोई कोई इंसानी होगा जिसने धुआं और अग्नि को एक साथ ना देखा हो ठीक नहीं इसे रसेगर कर आये के द्वारा यतुत्व तत्व कहना रुझु मार्ग हो गया और जो समुद्र को देखे नहीं है ऐसे व्यतिरिक्त व्याप्ति के द्वारा समझाने की कोशिश करना वक्र मार्ग हो गया इसलिए हम पंचावी वाक्य में हमेशा व्याप्ति का ही प्रयोग करते हैं व्याप्ति का प्रयोग नहीं करते इसलिए प्रयोग ना करने से इन आपको एक भ्रांति में नहीं रहना चाहिए उस हेतु का व्याप्ति नहीं है ऐसा भ्रांति कभी नहीं करना चाहिए यह इनका कहने का, का तात्पर्य न तो व्यति व्याप्ति अभाव आप व्यति के अभाव की वजह से हमने वहां दर्शाया नहीं है ऐसा नहीं समझना देव हेतु हो अन्य वितर की इस प्रकार से यह धुमत्व हेतु तो कैसा हो गया अनवय वितरिकी हो गया एवं अन्य अनित कृतवादियों हेतु इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हेतु हैं जो अन्य व्यति की हो सकते हैं जैसे अनित्यत्वादो साध्य अनित्यत्वादी को सिद्ध करना वह साध्य है और उसमें हेतु क्या दिया कृतत्वादी हेतु ये भी अनुय वितरित दृष्टान होते हैं यथा शब्द घटवत शब्द कैसा है अनित्य है क्यों हमारे उच्चारण क्रिया से पैदा वो वस्तु कार्य वो कृतक है वो घट के समान इधर दिया घट भी कृतक है आते वो भी अनित्य जैसा वैसे व्याप्ति व्रहण कर लो यत्र कर्तव तत्र अनित्यत्व यित्व भाव है तर कर्कत्व भाव यथा गगने आकाश आदि में जहाँ का भाव है वह अनित्यत्व का अभाव है जैसे आकाश आकाश को नया काली क्या मानते नित्य मानते हैं वो किसी के प्रमाणवादी दृणकारी परंपरा से कार्य रूप में उत्पन्न वस्तु नहीं है वो इसलिए वो अनित्यत्व नहीं है नित्यत्व ये व्यतिरिक्त का दृष्टांत। दृष्टान तार्कि रक्षामणि एक बड़ा ग्रंथ है उस ग्रंथ का श्लोक उन्होंने दिया है वर्तमानम् किसको कहते हैं जो विपक्षों में नहीं रहना चाहिए सपक्षतान्वयम और सपक्षों में भाव रूपेण विद्यमान होना चाहिए ऐसी व्याप्त व्याप्ति ग्रहण करने पक्ष में वर्तमान पक्ष में दोनों प्रकार से जो सिद्ध होने बाद पक्ष में आपको दिखाई देता हो ऐसे हेतु को ही अन्वय वितरित कहा जाता है कश्चि हेतु तो हो केवल वितरित कोई कोई हेतु कैसा होता है केवल वितरिकी भी होता है तब यथा सातव साध्य प्राणाधि हेतु सात्वकत्व यह शरीर जो है आत्मा विशिष्ट है इसमें हेतु क्या होगा प्राणाधिमत्वम यह जो हेतु आपका केवल वितरित हो सकता है यथा जीव शरीर पक्ष है सात्वकम आत्मा से युक्त है शरीर क्यों प्राणादि वाला होने से यम नो आत्म विशिष्ट नहीं है तनादिमन नवती और प्राणादि वाला भी नहीं होता जैसे यथा घटा जैसे घटादि नचेदम जीवक्षरम तथा नचेदम ज्योत तथा योग्य उपने, फिर तस्मा न तथा यह निगम हो गया पंचाव प्रयोग हो गया अत्र जीवत शरीर से सात्वकत्व साध्यम प्राणालीमत्व हेतु जीव शरीर जो है सात्वक जीव शरीर रूप पक्ष में सात्वकत्व साध्य है और प्राणालीमत्व हेतु है यस यत्व नवती तत्जीमन नवती यथा गु उदाहरण वाक्य हो गया जीवत्शरीर सात्व प्राणालीमत्वा जो सात्वक योग्य प्रतिज्ञा प्राणिमतवार ये हेतु फिर उदाहरण हो गया फिर निगम नचेतन जीवचरण तथा निगम हो गया तस्मान न तथा ये निगमन, निगमन। उपनय हुआ पहले फिर निगमन निगम अत्र से सात्वत्तम साध्यम प्राण हेतु सच केवल विद्री और माना जाएगा क्यों अनुव्यक्तिभाविव्या नहीं हो सकती तथा ही यद प्राणाधिमत तत्व जो प्राणाधि माना है वह सात्वक होता है यथा अमुक हो जैसा अमुख दृष्टांत है दृष्टांत ना ये दृष्टान दे पाएंगे जीवित क्षरण सर्व पक्ष एवं जितने भी जिंदे शरीर होते हैं प्रशु पक्षी मनुष्य आदि सबको हमने पक्ष को में ले लिया अगर ऐसा कोई जीवित क्षर रहा नहीं जो दृष्टान्त कोटि में जा सके इसलिए इसको केल वितरित हेतु कहा तो जाता है लक्षणों पी केल वितरित के तो, हेतु जितने भी लक्षण होते हैं आपके गंधवती पृथ्वी है ना? नीस्पर्शवेज जितने भी है जितने भी लक्षण होते हैं किसी भी चीज किस का लक्षण हो वो उसी, थि, उसी की सिद्धि, उसी लक्षण हमेशा केवल मित्र की होता है केवल वित्री अनु भी नहीं बन सकता यथा पृथ्वी लक्षण गंधवत्म जैसे कि पृथ्वी का लक्षण क्या है गंधवत्व है विवाद पदम पृथ्वी की व्यवहार विवादास्पद पद पृथ्वी का कर व्यवहार करना चाहिए वाला होने से पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी का प्रत्वी प्रत्वी का लक्षण लक्षण है अर्थात किया गया था इस लक्षण को हेतु बनाकर आप प्रयोग कर सकते किसी विवाद वस्तु है कोई भी विवाद वस्तु है उस वस्तु ये क्या है यह कोई पूछेगा तो कह सकते पृथ्वी इस पद से इसके बार हो सकता है मैंने पार्थिव क्यों गंध वाला हो व्यवहार क्योंकि व्यतर कैसे बना ये न पृथ्वी है जिसको पृथ्वी करके व्यवहार नहीं कर सकते वह वा गंध वाला भी नहीं होता जैसे जल तथा आपा ये न पृथ्वी व्यवहारित है न गंधवध यथा आप जैसे कि जल होता है इस प्रकार से वितरिक जैसे बनाया एक लक्षण को दिखाया जैसे प्रमाण का जो लक्षण था प्रमाण का जो लक्षण है क्या है प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमा लक्षण प्रमा का लक्षण अनुमान का बन सकता है। लक्षण क्या है अनुमान कैसे बनेगा तथा ही प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणम प्रतिज्ञा प्रमाकरण हेतु प्रमाणम न्यवर्ये न न न यदा तथा इति प्रमाकरणमय नामकरण तत् प्रमाणमिति प्रमाणम व्यवहार जो जो प्रमाकरण होता है वह वह प्रमाण कर हो सकता है अमुक जैसा ऐसा किसी को दृष्टान दृष्टांत नहीं दे सकते प्रमाण मात्र से पक्षीकृत समस्त प्रमाणों को प्रत्यक्ष अधिकम प्रमाण सकल प्रमाणों को आपने लक्षण ले, ले।, ले लिया है दृष्टान के लिए हमें कुछ भी नहीं मिल सकता अतः तो लक्षित तथा तो लक्षण को हमेशा साध्य साधन लक्ष्य को साध्य लक्षण को साधन बना करके हमेशा व्यक्ति के अनुमान बना सकते हैं समस्त लक्षण वाक्यों को लेकर के